रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद अतः ऐसे तपह क्लेशों तथा भ्रमण क्लेशों के बीच भी आनंद की कमी नहीं थी एक दिन शाम को किसी गांव में पहुंचकर स्वामी जी को तंबाकू पिलाने के लिए आग की खोज में अखंडानंद जी गांव के भीतर गए परंतु किसी ने भी आग न दी इस पर सभी लोग थोड़े चिंतित हो पड़े कि जिस गांव में आग तक नहीं मिलती वहाँ भिक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता इस पर अखंडा नंद जी बोले एक कहावत है गढ़वाली गढ़वाली शरीखा दाता नहीं लठ के बगैर देता नहीं इस कहावत के अनुसार वे जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे लकड़ी ले आओ आग ले आओ देखते ही देखते लकड़ी और आग के साथ ही रोटी सब्जी तंबाकू सब कुछ आ गया देहरादून में वकील पंडित आनंद नारायण ने अखंडा नंद जी की चिकित्सा आदि का भार लिया बाद में उन्होंने पूरा मार्ग व्यय देते हुए उन्हें सहारनपुर होकर इलाहाबाद जाने को कहा सहारनपुर में वे दो तीन दिन वकील बंक बिहारी चट्टोपाध्याय के मकान पर रहे वहां वकील महाशय की सलाह पर वे इलाहाबाद न जाकर मेरठ में असिस्टेंट सर्जन त्रैलोक्यनाथ घोष के मकान में ठहरे उनके मेरठ निवास का संवाद पाने पर स्वामी जी अन्य साथियों के साथ वहां आ पहुंचे तथा चार पाँच महीने वहीं रह गए बाद में एकाकी भ्रमण करने की इच्छा से जब स्वामी जी सब का संग त्याग देने को प्रस्तुत हुए तो अखंडानंद जी ने कहा तुम चाहे पाताल में भी चले जाओ पर मैं यदि तुम्हें वहां से ढूंढ निकाल न सकूं, तो मेरा नाम गंगाधर नहीं तदुपरांत गंगाधर महाराज वृंदावन गए वहाँ पर चार महीने निवास करने के बाद पुनः ब्रांकाइटिस हो जाने से जून के प्रारंभ में वे इटावा चले गए वहाँ पर भी पाँच महीने उन्हें रोग से कष्ट भोगना पड़ा इसी काल में स्वामी त्रिगुणा तीतानंद किस प्रकार इटावा में आकर स्वामी अखंडानंद के साथ मिले और थोड़े दिन तक साथ भ्रमण करने के पश्चात कैसे अजमेर में उनका साथ छूट गया इसका वर्णन हम स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के जीवनी में कर आए हैं अतः निसंग अखंडानंद जी स्वामी जी की खोज में अहमदाबाद आबू डाकोर बड़ौदा हड़ौच नर्मदा संगम जूनागढ़ द्वारका आदि स्थानों का भ्रमण करते हुए कच्छ भूज की ओर चले इस समय स्वामी जी को पाने की उनकी इच्छा उनके अपने ही शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है इतनी तलाश कर करके भी स्वामी जी को न पाने से मेरा आग्रह इतना बढ़ गया कि इन सब तीर्थों में दर्शन आदि किए बिना ही मैंने मांडवी की यात्रा की वहां सुनने में आया कि स्वामी जी नारायण सरोवर को गए हैं मांडवी में एक रात बिताकर अगले दिन पैदल ही मैं नारायण सरोवर की ओर चल पड़ा मांडवी से नारायण सरोवर जाने का गाड़ी का रास्ता बड़े खतरे से भरा था चोरी डकैती तो वहां आम बात थी पैदल मार्ग से जाने में दूरी और जोखिम दोनों कम थी फिर भी अखंडानंद जी ने सोचा कि स्वामी जी जब गाड़ी में गए हैं तो गाड़ी में ही लौटेंगे अतः वे उस लंबे निर्जन तथा भयावह पथ पर ही आगे बढ़े मार्ग में उन्हें एक तीर्थ भगत का साथ भी मिल गया अखंडानंद जी खाली हाथ थे और तीर्थयात्री की थैली में आटा नमक तवा सब कुछ था रास्ते पर आधी दूरी तय करने के पहले ही चार डकैत आकर सामने खड़े हो गए उन लोगों ने उनके सामानों की जांच शुरू की इससे भगत तो भयभीत हो गया पर अखंडानंद जी अभी चल रहे जब डाकुओं ने देखा कि लेने योग्य उनके पास कुछ भी नहीं है तो वे लौट चले तब अखंडानंद जी ने अपने कुर्ते आदि की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा अरे तुम लोग गरीब हो यह सब ले जाओ परंतु उनमें से एक उनकी चरण धूली लेते हुए बोला दुआ करो महाराज कपड़े पहन लो फिर ओठों पर उंगली रखते हुए संकेत किया कि कुछ भी व्यक्त मत करना बाद में अखंडानंद जी जब नारायण सरोवर पहुंचे तो वहाँ के महंत सब कुछ सुनकर बोले आपको नया जन्म मिला है साथ में पाँच रुपये भी रहते तो आपके प्राण न बचते। इतना कष्ट उठाने पर भी नारायण सरोवर में पता चला कि स्वामी जी एक अन्य मार्ग से आशापुरी नामक देवी स्थान का दर्शन करने गए हैं अखंडानंद जी जब आशापुरी पहुंचे तो स्वामी जी मांडवी लौटने के मार्ग में थे आखिरकार अखंडानंद जी मांडवी में स्वामी जी से मिले स्वामी जी ने उनसे कहा कि मैं एकाकी रहना चाहता हूँ अतः तुम मेरा पीछा छोड़ दो गंगाधर महाराज ने उत्तर दिया मैं तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डालूंगा तुम्हें देखने को मेरा मन व्याकुल था वह आकांक्षा मिल गई है अब तुम अकेले जा सकते हो इसके पश्चात स्वामी जी भुज गए अपनी सत्यवादिता का परिचय देने के लिए गंगाधर महाराज एक दिन बाद वहाँ गए और स्वामी जी के साथ एक पक्ष बिताया इसके बाद पोरबंदर तक दोनों की भेंट नहीं हुई पोरबंदर में स्वामी जी से पुनर्मिलन के पश्चात अखंडानंद जी अकेले ही जितपुर गोंडल तथा राजकोट होते हुए जामनगर को गए स्वामी अखण्डन के मतानुसार जामनगर में उनके सेवा व्रत का सूत्रपात हुआ राजपुताना की खेतड़ी में उसकी क्रमोन्नति हुई तथा मुर्शिदाबाद में उसका प्रसार एवं चरम परिणति हुई जामनगर में वे वैद्यराज मणिशंकर विठ्ठल जी के अतिथि होकर उनके धनवंतरी धाम नामक भवन में तीन चार महीने रहे वहाँ पर उन्होंने च चरख संहिता आदि का अध्ययन पूरा किया तथा धन्वंतरी धाम से संलग्न एक वैदिक पाठशाला में वेद पाठ करना सीखा इसी समय एक ऐश्वर्यपूर्ण मंदिर के वृद्ध महंत ब्रह्मचारी जी से उनका परिचय हुआ ब्रह्मचारी जी ने उन्हें सारी संपत्ति लेकर गद्दी पर आसीन होने का अनुरोध किया परंतु वैराग्यमूर्ति स्वामी अखंडानंद ने उनसे कहा पानी तो चलता भला साधु तो रमता भला मैं महंत नहीं बन सकूँगा जामनगर में अतिसार हो जाने के कारण उन्हें वहां रहकर मणिशंकर जी से एक महीने तक चिकित्सा करानी पड़ी उस चिकित्सा तथा पथ्य आदि के फलस्वरूप उनके दुर्बल हो जाने पर श्री शंकर जी सेठ बैंकर ने उन्हें अपने घर ले जाकर चार महीने तक रखा सेठ भवन में उनका निवास बड़ा ही स्नेहमय था गुणमुग्ध सेठ जी ने अखंडानंद जी के पथ्य के लिए दूध की विशेष व्यवस्था की थी वे उन्हें अपने ही समीप बैठाकर खिलाया करते अपराध में गाड़ी में घुमाने ले जाते तथा मूलजी नामक एक गायक से भजन सुनवाते थे सेठ जी प्रतिदिन किसी भी एक साधु को भोजन कराते थे एक दिन एक साधु के भोजन मांगने पर नौकर ने उनसे कह दिया कि घर में एक अन्य साधु है ही अतः और किसी के लिए व्यवस्था नहीं होगी यह सुनकर अखंडानंद जी अपना भोजन उन साधु को दे देने को तैयार हो गए तब सेठ जी ने आदेश दे दिया कि अब से किसी भी साधु को लौटाया ना जाए सेठ भवन में अखंडानंदे काफी रात तक जागते हुए वेद उपनिषद आदि का अध्ययन किया करते थे बाद में चातुर्माश पूरा हो जाने पर उन्होंने अन्यत्र जाना चाहा परंतु सेठ जी ने उन्हें नहीं छोड़ा इधर एक इधर यह देख कि सेठ जी के ऊपर इन साधु का गहरा प्रभाव पड़ रहा है तथा उनका धन व्यय हो रहा है परिवार के ईर्ष्यालु लोग स्वामी अखंडानंद के प्राण ले लेने को तत्पर हुए उन्होंने काफ, काफी में जमाल गोटा मिलाकर उन्हें दिया विष्व प्रयोग के फलस्वरूप उन्हें पतले दस्त होने लगे चिकित्सा के लिए बुलाए गए वैद्यराज श्री झंडू भट्ट बिठ्ठल जी को समझते देर न लगी कि यह विष्व की प्रतिक्रिया है अतः वे उनको अपने घर ले आए उदार हृदय भट्ट जी गरीबों की विविध प्रकार से सहायता किया करते थे वे बिना शुल्क के ही बहुत से रोगियों के घर जाते तथा बहुत से रोगियों को अपने ही घर में रख कर चिकित्सा करते थे दो श्लोक प्रायः ही उनके मुख से सुनने को मिलते थे जिनका भावार्थ है क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सर्वदा उनके दुख भार में भागीदार हो सकूं न तो मुझे राज्य की कामना है और न स्वर्ग अथवा मुक्ति की मैं तो केवल दुख तप्त प्राणियों का दुख दूर करने की कामना रखता हूं हूँ को सदुपायोत्रीना अंत प्रविश्य सतत भवे दुख भार भाव न तो हम काम ये राज्य न स्वर्गम ना, ना, ना पुनर्भव कामे दुख तप्ता नाम प्राणिनामातिशनम भट्ट जी का जीवन देखकर तथा उनकी बातें सुनकर अखंडानंद जी ने यह स्पष्ट रूप से समझ लिया कि मानव की सेवा करना तथा मानव से प्रेम करना ही सर्वोत्कृष्ट धर्म है